शिक्षा का आदर्श नारियों की शिक्षा विचार तथा कार्य में प्रतिबंध हटाने की जरूरत शिक्षा और संस्कृति की बात पुरुषों पर अवलंबित है अर्थात जहाँ के पुरुष शिक्षित और सुसंस्कृत हैं वहाँ की स्त्रियाँ भी शिक्षित और सभ्य हैं जहाँ के पुरुष सभ्य और शिक्षित नहीं वहाँ स्त्रियाँ भी वैसी ही हैं बाहर के प्रयास से सामाजिक व्याधियाँ दूर नहीं होंगी इसके लिए मन पर कार्य करने का प्रयास करना होगा उन्नति की पहली शर्त है स्वाधीनता जैसे व्यक्ति को सोचने विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए वैसे ही उसे खान पान वेशभूषा विवाह शादी हर बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए जब तक कि उससे दूसरों को हानि न पहुँचे बलपूर्वक सुधार की चेष्टा का फल यही होता है कि उससे सुधार की गति रुक जाती है किसी से ऐसा मत कहो कि तुम बुरे हो वरन उससे यह कहो तुम अच्छे हो और अच्छे बनो यदि तुम किसी को सिंह नहीं होने दोगे तो वह धूर्त लोमड़ी हो जाएगा स्त्री एक शक्ति है परंतु अब तक इस शक्ति का प्रयोग केवल बुरे विषयों में ही हो रहा है इसका कारण यह है कि पुरुष स्त्रियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं आज स्त्रियाँ लोमड़ी के समान हैं परंतु जब उनके ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा तब ये शिंगली जैसी खड़ी हो जाएंगी सतित्व और नारी जाति का अभ्युदय हमें सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा देनी है वरन अपने को भी शिक्षित करना है केवल पुत्र जन्म से ही पितृत्व नहीं हो जाता उसका कर्तव्य भार भी अपने कंधों पर लेना पड़ता है अब स्त्री शिक्षा कैसी हो प्रथम तो हिंदू स्त्री के लिए सतित्व का अर्थ समझना सरल है क्योंकि यह उसे विरासत में मिली है अतः सर्वप्रथम यह ज्वलंत आदर्श उसके हृदय में सर्वोपरि रहे जिससे वे इतने दृढ़ चरित्र बन जाएं कि चाहे विवाहित हो या कुमारी जीवन की हर अवस्था में अपने सतीत्व से तिल भर भी गिगने की अपेक्षा निडर होकर जीवन की आहुति दे सके किसी आदर्श की रक्षा हेतु तो अपने जीवन की भी बलि दे देना यह क्या कम वीरता है आज के युग की जरूरतें देखते हुए मुझे यह तो बड़ा आवश्यक प्रतीत होता है कि कुछ महिलाएं सं्यस्त जीवन के आदर्शों में शिक्षित हों आजन्म कौमार्य व्रत धारण करें आदिकाल से जिनकी नस नस में सती व्रत भरा है उन भारतीय महिलाओं के लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है साथ ही उन्हें विज्ञान तथा अन्य विषय भी सिखाए जाएं, जिससे केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो यह जानकर कि परोपकार के लिए यह करना है भारतीय नारी प्रसन्नता से और सहज ही कोई भी विषय सीख लेंगे हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे ही पुण्य संकल्प पवित्रात्मा ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिनियों की आवश्यकता है स्त्रियों के हालत में सुधार हुए बिना भारत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता इसी कारण रामकृष्ण अवतार में स्त्री गुरु ग्रहण किया गया इसीलिए उन्होंने स्त्री भाव में साधना की इसीलिए उन्होंने मातृभाव का प्रचार किया और इसीलिए मेरा प्रथम प्रयास स्त्रियों के लिए मठ स्थापित करने का है जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वे दुखी रहती हैं उस परिवार या देश के उन्नति की आशा नहीं की जा सकती अतः पहले उन्हें उठाना होगा उनके लिए एक आदर्श मठ स्थापित करना होगा आदर्श स्त्री मठ की इस योजना गंगा जी के उस पार एक विशाल भूकंड जाए, लिया जाएगा। उसमें अविवाहित कुमारियां तथा विधवा ब्रह्मचारिणियाँ भी रहेंगी साथ ही गृहस्थों की भक्तिमति स्त्रियां भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी इस मठ से पुरुषों का किसी तरह का संबंध न रहेगा पुरुष मठ के वृद्ध साधुगण दूर से स्त्री मठ का काम चलाएंगे स्त्री मठ में बालिकाओं का एक स्कूल होगा उसमें धर्मशास्त्र साहित्य संस्कृत व्याकरण तथा थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी सिलाई का काम रसोई बनाना घर गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु पालन के मोटे मोटे विषयों की शिक्षा दी जाएगी साथ ही जप ध्यान पूजा ये सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही जो स्त्रियां घर छोड़कर हमेशा के लिए यहीं रह सकेंगी उनके भोजन वस्त्र का प्रबंध मठ की ओर से किया जाएगा जो ऐसा नहीं कर सकेंगी वे मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर सकेंगी संभव होने पर मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहां पर रहेंगे और जब तक रहेंगी भोजन भी पा सकेंगी स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने हेतु तो वृद्धा ब्रह्मचारिणियाँ छात्राओं की शिक्षा का भार लेंगे। इस मठ में पाँच छः वर्ष तक शिक्षा पाने के बाद बालिकाओं के अभिभावक उनका विवाह कर सकेंगे अधिकारिणी समझे जाने वाली बालिकाएं अभिभावकों की सम्मति लेकर चिर कौमार्य व्रत का पालन करती हुई वहाँ ठहर सकेंगी जो बालिकाएँ चिर कौमार्य व्रत का अवलंबन करेंगी वे ही समय पर मठ की शिक्षिकाएं तथा प्रचारिकाएं बन जाएंगी और गांव-गांव, नगर नगर में शिक्षा केंद्र खोलकर स्त्रियों के शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेंगे चरित्रवान तथा धर्म युक्त प्रचारिकाओं द्वारा देश में यथार्थ स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा वे जितने दिन स्त्री मठ के संपर्क में रहेंगे उतने दिन ब्रह्मचर्य पालन करना इस मठ का अनिवार्य नियम होगा धर्म धर्मपरायणता त्याग और संयम यहाँ के छात्रों के अलंकार होंगे और सेवा धर्म उनके जीवन का व्रत होगा इस प्रकार आदर्श जीवन को देखकर कौन उनका सम्मान न करेगा कौन उन पर अविश्वास करेगा देश की स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित होने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता सावित्री गार्गी का पुनः आविर्भाव हो सकेगा देशाचार के घोर बंधन से प्राणहीन स्पंदनहीन बनकर कर तुम्हारी लड़कियाँ दयनीय बन गई हैं यह तुम एक बार पाश्चात्य देशों में जाने से ही समझ जाओगे स्त्रियों की इस दुर्दशा के लिए तुम ही लोग जिम्मेदार हो देश की स्त्रियों को फिर से जागृत करने का भार तुम्ही पर है इसीलिए कहता हूँ काम में लग जाओ लड़कियों के लिए गांव गाँव में पाठशालाएं खोल, खोल कर उन्हें शिक्षित बनाओ स्त्रियों के शिक्षित होने पर ही तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश में विद्या ज्ञान शक्ति भक्ति जाग उठेगी जो बातें पुरुषों से कहता हूँ ठीक वे ही बातें इस देश की नारियों से भी कहूँगा भारत में भारतीय धर्म में विश्वास करो शक्तिशाली बनो आशावान बनो और भारत में जन्म लेने के लिए लज्जित होने के स्थान पर गौरव का बोध करो और याद रखो कि यदि हम बाहर से कोई वस्तु लेते हैं तो संसार की किसी अन्य जाति की तुलना में हिंदू के पास उसके बदले में देने को अनंत गुन, गुना अधिक है मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यदि भारत की नारियां देशी पोशाक पहने भारतीय ऋषियों के मुंह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें तो एक ऐसी बड़ी तरंग उठेगी जो सारे पश्चिमी जगत को डुबा देगी क्या मैत्री खना लीलावती सावित्री और उभय भारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह कहने का साहस नहीं होगा प्रभु ही जानते हैं